ज्ञान ज्ञान जन सक्ष मिलित्री गुरु नैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोला और आज रूप गोस्वामी के बारे में रूप गोस्वामी कौन है रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुख्य पार्षद थे महाप्रभु के हजार हजारों पार्षद थे लेकिन उनमें रूप गोस्वामी मुख्य थे रूपानुग सभी गौर वैष्णव रूपानुग कहाला चैतन्य अनुग नहीं है अनुग का मतलब अनुगामी सदस्य तो हम रूप गोस्वामी संप्रदाय रूप गोस्वामी का संप्रदाय में है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा वो सब तत्व राष तत्व भक्ति तत्व वो सब सिखा दिया है रूप को स्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत ही पुस्तक लिखा है चैतान्य महाप्रभु स्वयं खाली आठ श्लोक लिखा दिया था शिक्षा का जिसमें पूरा वैष्णव तत्व का सार मिलते है और वो सार विस्तार रूप में भक्ति व सिंधु और सभी पुस्तक में रूप गोस्वामी बहुत बहुत पुस्तक लिखा है चेचन्य महाप्रभु की आज्ञा से भक्ति और सिंधु उपदेश दान खेली कमोदी हंस इत्यादि लेकिन वो सभी पुस्तक में ये भक्ति और सिंधु सबसे महत्वपूर्ण है विशेष का घनिष्ठ भक्त कनिष्ठ भक्तों के लिए शिचन महाप्रभु दिन प्रयाग दशाश्व मेद में एक शांत जय में सब भक्ति तत्व रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया और वो सब रूप गोस्वामी इस भक्ति समृद्ध सिंधु में संकलन किया नाना शास्त्र विचार नईक निपुण सद धर्म संस्थापक हो लोका नाम हित कार्य नो त्रिभुव नहीं करो सद के बारे में मतलब रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दास राघुनाथ गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रु मुख्य अनुगामी थे ये सबों के बारे में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि नाना शास्त्र विचार नायक निपुण वो सभी संत जो चैतन्य महाप्रभु अनुगामी थे बहुत निपुण थे सभी शास्त्र का विवेचन कन्न में बहुत शास्त्र फर है उसका सार संकलन किया विशेषकर इस भक्ति और सिंधु में बहुत बहुत श्लोक है श्रीमद् भागवत से धर्म पुराण से वेद से भविष्य पर पुराण से तो इस प्रकार वो सभी शास्त्र का सार मिलके इस भक्ति और सिंधु में भक्ति शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति स्थापित हुआ है तो पहले रूप गोस्वामी एक मंत्री थे उस समय बंगाल में मुसलमान का था, नवाब हुसैन शाह राजा थे और रूप गोस्वामी एक उच्च कर्नाटक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया थे लेकिन इतना बुद्धिमान थे कि वो नवाब हुसैन शाह उनको प्रधानमंत्री पद दिए थे और उनको धबिर खास ऐसा नाम उनको दिया लेकिन बाद में रूप गोस्वामी और उनका भाई सनातन गोस्वामी जिनका नाम सकीर मालिक था तो सब कुछ चौड़ के वृंदावन गए और वह पर भजन किया और मंदिर स्थापन किया और इस प्रकार शास्त्र विवेचना करके बहुत बहुत भक्तिमाय पुस्तक लिखा दिए थे त्याग तुर्नम शेष मंडल पति श्री सदा तुच्छ भूतवा दीन गणेशन कंथा श्रीथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत बड़े व्यक्ति थे प्रधानमंत्री और न, का सार काम है। लेकिन सब कुछ चोर के हुवन में रहते थे और खाली हाथ में एक कमांडोलो था और कुछ नहीं कोपिन और खंठा खा का मतलब जैसे एक खंबा और कुछ नहीं था उनके पास तो इस प्रकार महान वैराग्या प्रकाश करके वृंदावन में निवास करते थे और सदाव हरि भजन की लाहिरी में डूब जाते थे तो रूप को इस भक्ति और समृद्ध सिंधु और सपी गौरिया वैष्णव के लिए लिखा दिया थे और उसमें भक्ति क्या है और कैसे करना है उसका पूरा विवरण करना भक्ति साम्रथ सिंधु उसका क्या मतलब है भक्ति भक्ति का मतलब श्री कृष्ण के लिए भक्ति क्योंकि श्री कृष्ण सभी जीवों के लिए आराधनीय है एक ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य श्री कृष्ण एक है भगवान और जीव असंख्य है सब जीव भगवान श्री कृष्ण के सेवक है श्री कृष्ण प्रभु है तो भक्ति का मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना बहुत सारा बात है तो श्री कृष्ण सेवा करना किस प्रकार भक्ति से मतलब प्रेम से और वो प्रेम से क्या मिलते है व्यास में होते है भगवान की सेवा करना जैसे भगवान संतुष्ट हो और वो सेवा करने से हम व्यास में होते हैं फरस्प प्रेम से तो वो रस किस प्रकार है अमृत अमृत का समान है अमृत का क्या मतलब है मृत उसका मतलब मृत्यु और अमृत जिसके द्वारा मृत्यु नहीं होती है जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वे थी तत्वतः पुनर्जन्म नईटी मामेति सर्जना, जो तत्वतः अच्छी से समझते है कि मेरा जन्म श्री कृष्ण का जन्म और कर्म सब कुछ जो भगवान करते हैं वो सब दिव्य है वो साधारण नहीं है तो जो समझते है कि मैं भगवान हूँ और इस प्रकार मुझको भक्ति करते हैं तो वैसे व्यक्ति त्याक्त देहम मतलब शरीर चौके मेरा पास आते है उसका पुनः मारन नहीं होते है. तो भक्ति से अमृत मिलते उठते और अमृत का दूसरा मतलब जो बहुत मिठा है रासमय तो भक्ति वामृत सिंधु एक विशाल सागर है ये भक्ति रास का तो ये भक्ति समृद्ध सिंधु में वो सब उपदेश में उतर है तो कैसे भक्ति करना है किस लिए भक्ति करना चाहिए भक्ति का क्या क्या लक्षण है भक्ति की महात्मा क्या है भक्ति किस किस प्रकार है दूसरे दूसरे स्त है शुद्ध भक्ति मिश्र भक्ति और दूसरे-दूसरे प्रकार भक्त है खामिश्र भक्त ज्ञान मिश्र भक्त शुद्ध भक्त कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त उत्तम भक्त उसका पूरा विवरण इस भक्ति और सिंधु में है और सब शास्त्र के द्वार स्थापित है इसमें कुछ कल्पना नहीं है ऐसे आजकल देखते हैं कि ऐसा बहुत कौधनिक बात समाज में चलते है लेकिन वास्तव में जो धार्मिक है शास्त्र से स्थापन करना चाहिए तो भक्ति रसामृत सिंधु में खाली शास्त्र का प्रमाण है और कुछ नहीं तो भक्ति रसामृत सिंधु और रास किस प्रकार है रास क्या है रास का क्या मतलब है सब रास चाहते है गुजरात में कैरीनो रास वो बहुत प्रसिद्ध है आम का रास क्यों इसका स्वाद है मीठा है उत्तम स्वाद है कैरीनू रास आम रास भक्ति रास किस प्रकार है बहुत मीठा है और उसमें स्वाद है तो रास के लिए सब लोग काम करते है किसलिए इस बॉम्बे में देखते हैं बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं लोग ट्रेन में जाते है बहुत भीड़ होती है तो किस लिए लोग काम करते हैं किस लिए जैसे कि पैसे मिलेगा और पैसे से क्या होते है तो परिवार का पालन करते हैं लोग तो किस किस लिए ऐसे करते हैं किस लिए शादी करना है और बच्चे लेते किसलिए किस लिए इतना काम करते क्योंकि उसमें कुछ रास मिलते तो इतना काम करने से पैसे मिलते फिर पत्नी को देना है बच्चे को देना है क्योंकि वो संबंध में पति पत्नी पुत्रा पिता उसमें ही कुछ रास मिलते है। प्रेम है वास्तविक वास्तविक प्रेम नहीं मिलते वो ज्यादा रास है जरा भौतिक रास है क्योंकि वो रास जो हम इस भौतिक जगत में मिलते हैं, वो अमृत के समान नहीं है क्योंकि इस भौतिक संसार में मृत्यु होते हैं, तो सब संबंध जो है उसका आदि है और अंत है शुरू है और अंत होते हैं, तो इसलिए वो रस अमृत जो भक्ति से ही मिलते है भक्ति व वो जरा संसा में मिलना संभव नहीं है सब मार जाते हैं तो मारन के बाद आपकी पत्नी उसको छोड़ देना पड़ेगा और अगर आपकी पत्नी आपके सामने मार जाएगी तो वो संबंध खत्म हो जाएगा लेकिन क्योंकि हम आत्मा हैं और श्री कृष्ण परमात्मा भगवान हैं। संबंध उसका कभी नहीं होते उसका अंत कभी नहीं होते वो संबंध शाश्वत है तो आपकी पत्नी और आप वो आप दोनों आत्मा है लेकिन वो संबंध जो है वो आत्मा से आत्मा संबंध नहीं होते वो शरीर के बारे में स्थापित होते हैं। तो शरीर का शुरू होते शरीर का अंत होते और आपका मारन के बाद एक आप एक जागर जाएंगे और आपकी पत्नी दूसरा जयगा जाएंगे तो वो संबंध वो हो जाएगा लेकिन यही संबंध श्री कृष्ण और जीव वो संबंध नित्य शाश्वत है उसलिए उसका अंत कभी नहीं होते और दूसरी बात है कि वो संबंध जो है वो प्रेम जो है इस भौतिक जगत में वो बहुत ही ते कम होते श्री कृष्ण वो समृद्ध सिंधु है उन श्री कृष्ण की प्रेम करना वो असीम है जैसे ही श्री कृष्ण असीम है भगवान का प्रेम वो भी असीम होते लेकिन इस जरा संसा में वो सब प्रेम जो है वो काम क्रोध लोभ मोह मद, वो सब खलुस से मिश्रित होते इसलिए इस जरा रस से हम पूरा प्रेम कभी नहीं मिल सकते सब वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए प्रयास करने के लिए सब ऊब जाते निराशा जाते हताश ऐसा होता है तो इसलिए वास्तविक रस और वास्तविक प्रेम खाली कृष्ण सेवा में होते आत्मेंद्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा ढोरे प्रेमना वो फरक है जो प्रेम का नाम इस जरा संसा में चलते वास्तव में वो खाली भौतिक कामना है लेकिन शुद्ध प्रेम खाली कृष्ण सेवा में मिलते है कृष्ण सेवा में क्या भावना है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा कर चाहता हूँ और उसमें कुछ भी नहीं चाहता हूँ खाली श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर सब प्रेम बोलते हैं लेकिन वास्तव में क्या है कामना भौतिक कामना तो सब किसको प्रेम करना है तो अगर कोई नायिका है युवती सुंदरी तो ऐसा महिला को प्रेम करना है लेकिन वो प्रेम है क्या है तो कामना है भौतिक काम लेकिन वो काम से क्या होते हैं काम से क्रोध होते हैं काम से पूरा विनाश होते वो इंद्रिय सुख से कोई सुख नहीं होते देखो पूरा जगत की स्थिति सब इंद्रिय सुख चाहते लेकिन क्या प्राप्त होते इंद्रिय तथा कथित इंद्रिय सुख से क्या मिलते है जन्म मृत्यु चुरा व्याधि वो सुख तो कभी सुख नहीं होते और अगर आप सोचते ये सुख है, है। ले, लेकिन वो सुख दुख के साथ हमेशा मिश्रित रहते देखो इतना बड़े लोक है जिसके पास काफी पैसा है बड़ा बंगला है वसैडीज बेंज का है अभी मसीदीज इंडिया में बनाते प्रगति होती है मसीदीज यहा लेकिन ऐसा है कि जो मसीदीज चलाते या मालदा हिल्स में रहते है सूखी है नहीं तो ऐसा लोग धनी लोग भी ऐसे बहुत चिंतित रहते तो अगर चिंता हो तो कैसे सुख होते सुख का मूल क्या है शांति तो अगर चिंता हो तो कैसे शांति हो और अगर शांति हो तो कैसे सुख तो संभव नहीं है तो ये प्रेम जो इस जगत में प्रेम का नाम चलते वो खाली इंद्रिय सुख का कामना है लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो पहला शिक्षा है कि इंद्रिय सुख के द्वारा कभी भी सुख नहीं मिलने वो खाली सुख का नाम में चलते लेकिन वो सुख नहीं है इस जगत का क्या लक्षण है अनित्यम असुखम दुखम दुखालयम अशाश्वत दो प्रधान लक्षण है इस जगत के दुखालयम ये दुख का स्थान है सुख का स्थान नहीं है और अशाश्वत अगर हम सोचते हैं मैं सूखी हूं मेरे पास सब कुछ है मेरा सैडीजे है बंगला है काफी पैसा है सुंदरी पत्नी है कुत्ता है सब कुछ है लेकिन सब अशाश्वत है आपका कुत्ता है तो शायद आप भी कुत्ता होंगे, तो ये काल चक्र का प्रभाव है वैसे होते है, कोई निश्चय नहीं है ये आज आप राजा है तो क्या आप खुद हो सकते यही भौतिक जगत की स्थिति है तो सब अशाश्वत है आप इतना प्रयास से बड़ा बिजनेस बनाते हैं बंगलो बनाते हैं लेकिन आप मर जाएंगे और आपके साथ आप एक पैसा भी नहीं ला जा सकते संभव नहीं है तो यमराज सबके पास आते हैं सब कुछ लेते हैं आप खाली हाथ में आते खाली हाथ जाते हैं तो देखो इस जगत का क्या लक्षण है तो इसलिए तो समझ ना चाहे तो इस जगत में क्या है कुछ नहीं है हम सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन हम सोचते हैं इंद्रिय सुख सुख है लेकिन वो सुख नहीं है नहीं है नहीं है सब सुख के लिए प्रयास करते हैं खाली मनुष्य नहीं है तो सब फाशुओं भी पक्षियों भी सुख इंद्रिय सुख के प्रयास करते और जो प्रेम का नाम इस जगत में चलते वो खाली एक प्रकार इंद्रिय सुख है लेकिन वो सुख नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है कि आप अगर सुंदरी स्त्री से शादी करेंगे तो आप बिल्कुल सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है खाली चिंता और बढ़ेगी ऐसा होता है देखो आप देखो क्या स्थिति है इस जगत में तो कहा सुख में उत सब सुख छत है इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे स्वभाव है सुख लेकिन सुख कहा है इस जगत में नहीं मिलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस जगत में क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका मतलब है जन्म सब जन्म लेते है उसमें भी बहुत तकलीफ होते और सब मार जाते हैं जन्म से ही ध्रुव और मृत्यु और गीता में भगवान कहते हैं और आप खुद के अंक में देख सकते हैं कि सब सब जो जन्म लेते है कुछ दिन के बाद मार जाते है ध्रुव अंग जन्म मृत्य अच्छा और जो मार गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है तो ऐसा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ऐसा काल चक्र ऐसे चलते सब सदैव काल चक्र में भ्रमण करते हैं जन्म मृत्यु और बीच में क्या होते हैं बीमारी होते हैं और बाउफान होते है तो उसमें क्या सुख है सब संकाश करते है इस जीवन क्या है जन्म से मृत्यु तक खाली संकाश होते और उसमें अगर हम मसई डीजे मिलते या मारूठी क्या मिलते या टू व्हीलर मिलते हम सोचते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं सुखी हूँ तो क्या है इसमें कुछ नहीं है इसलिए जो बुद्धिमान श्री कृष्ण की वाणी जो में है उसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर सुख नहीं है तो कैसे सुख मिलेगा इसमें ये भक्ति व साम्रद सिंधु में आप सुख मिलेंगे कृष्ण प्रेम रास वो ही वास्तविक रास है वो सब रास जो है इस ज्यादा जगत कृत्रिम है बहुत ही तुच्छ है उससे कुछ फायदा नहीं मिलते है तो भक्ति रास वो भक्ति और समृद्ध सिंधु में उसमें ही डूब जानना चाहिए भक्ति रास में तो भक्ति रास किस प्रकार है हमारे हाम, कोई अनुभूति नहीं है कल मैं बोलता बहुत हूं स्वामी जी भक्ति रस के बारे में बहुत है लेकिन उस, वो क्या है तो भक्ति भक्तिवृत सिंधु इस पुस्तक से आप ज्ञान मिल सकते हैं और आपना जीवन में अगर आप भक्ति करेंगे आप भक्ति वो क्या है आप अपना जीवन में अनुभूति कर सकेंगे तो भक्ति किस प्रकार है तो इस जीवन में हम कर सकेंगे और वहां पर भी आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में भी आप भक्ति रास कर सकेंगे